नन दन दन पदार बिंदो सिंधवा परमस्य संपद नंदय हृदय ममनिश वंदे नंदब्रजस्त्री पादु मीक्षा सा हरिकथोदी उनाति भुवनत्रयम् <coughs> नम कमलना म कमल मे नम कमल पमस्ते कमलक्षण यो ब्रह्म विदधाति पूर्व यो वै तस्मै प्रणोति तस्म तग्वेबात्मबुद्धि प्रकाशम मुमह प्रपद्ये <coughs> अनंत सौंदर्य माधुर्य माधुर्ज रससार सिंधु बलबंधु सेवा सेवाभिलाषियों नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात भगवत विषय का उपसंहार किया जाएगा भजोगी गोद गो म तो कोट कंदर्प दर्प दलन पटियान भगवान श्री कृष्ण की अब आप लोग सावधान हो जाए अभी तक मैंने आप लोगों को बताया कि भगवान जीव माया तीन तत्व नित्य तत्व हैं, सनातन तत्व हैं, किंतु तीनों स्वतंत्र नहीं हैं, जीव एवं माया भगवान के परतंत्र हैं, केवल भगवान स्वतंत्र हैं और भगवान के संबंध में अनेक शास्त्रों वेदों के द्वारा आपको बताया गया कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही सबके अंशी हैं उनके कुछ तो स्वांश भगवान हैं और कुछ विभिन्नांश जीव हैं, सब के अंशी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं उन्हीं को इष्ट देव बनाना है सनातन गोस्वामी ने गौरांग महाप्रभु से चार प्रश्न किए थे भक्ति किसे कहते हैं भक्ति किसकी करना है भक्ति किसको करना है और भक्ति ही क्यों करना है विचार प्रश्न बड़े सुंदर प्रश्न है भक्ति किसे कहते हैं भक्ति शब्द भज धातु से बना है जिसका अर्थ है सेवा भज सेवायाम धातु है उससे एक तीन प्रत्यय होकर पाणिनि व्याकरण के अनुसार भक्ति शब्द बनता है वो भक्ति दो प्रकार की होती है एक भज्यते अर्थात भगवदाकार अंतकरणम क्रियते अनया इति भक्ति और एक भगवदाकार वृत्ति भक्ति भजनम भक्ति अर्थात एक भक्ति शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा अंतःकरण को शुद्ध किया जाए और एक भक्ति माने सेवा भंजनम भक्ति भी होता है भागो भक्ति भी होता है अनेक प्रकार की व्याख्या है भक्ति शब्द की लेकिन प्रमुख है गरुड़ पुराण में जो वेद व्यास ने लिखा है भज इतु सेवायाम परिकीर्तिता तस्मात् सेवा बुधई प्रोक्ता भक्ति साधन भूयसी भक्ति शब्द का अर्थ है सेवा बस संक्षेप में चलिए बहुत समझाना है आज तो भक्ति किसे कहते हैं सेवा भक्ति किसकी करनी है ये आपको मैंने कल बता दिया है डिटेल में स्वयं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना है हा जी एक बात और बता दीजिए कि राधा कृष्ण की भक्ति क्यों की जाती है श्री कृष्ण की भक्ति तो ठीक है ए राधा कौन है हमारे देश में श्री कृष्ण को तो 99% लोग जानते हैं लेकिन राधा तत्व के विषय में बहुत कम लोगों को परिज्ञान है बोलते हैं वैसे लोग राधे श्याम राधे श्याम लेकिन राधा है कौन इस विषय में लोगों को भ्रम है लोग ऐसा समझते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण नारायण की श्रीमती है लक्ष्मी जैसे पार्वती शंकर जी शंकर जी की श्रीमती है पार्वती ऐसे समझते हैं कि श्री कृष्ण की श्रीमती है राधा ऐसा नहीं है श्री चते लक्ष्मी पत्नी श्री के अनेक अर्थ होते हैं कोष में लक्ष्मी भी होता है अर्थ लक्ष्मी माने रमा कमला ये श्री कृष्ण की श्रीमती है अर्धांगिनी हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से चौदाह रत्न निकले थे श्रीमणि रंभा बारुणी अमीर शंख गजराज उसी में एक स्त्री निकली थी लक्ष्मी श्री को वो, वो माला लेके निकली थी ये किसी को पति बनाना है सब ऋषि मुनि योगी ब्रह्मा विष्णु शंकर श्री कृष्ण सब थे वहां पर समुद्र मंथन के समय सबको देखा महालक्ष्मी ने तो क्वचित चिरायुर्ंगलम क्वचित तदप्यस्ति नयुषा योभ कु मंगल सुमंगल कश्चन कांश थे हिमाच बाईस भागवत कुछ ऐसे महर्षि लोग थे जो बड़ी उम्र वाले तो थे लेकिन उदासीन टाइप के थे उनको स्त्री से कोई मतलब नहीं तो कोई तो कोई स्त्री ऐसा पुरुष चाहती है ना जिस पुरुष को स्त्री में इंटरेस्ट हो और उसको सुख दे सके और ऐसे व्यक्ति को माला पहना दे कोई स्त्री कि वो उसकी तरफ देखे ही ना तो मारकंडे वगैरह बड़ी बड़ी आयु वाले लोग थे लेकिन नहीं शील मंगलम चिरायु तो थी शील मंगल नहीं था और जिनके शील मंगल था उनका भरोसा नहीं कम मर जा वो ऐसे पुरुष को पति बनाना भी ठीक नहीं है और जिसमें दोनों गुण हो शील मंगल भी हो और मरने का प्रश्न ही न पैदा हो ऐसे भगवान शंकर उनकी तरफ भी देखा लेकिन देखा कि ये सांप लपेटे विभूत लगाए और खोपड़ी की माला पहने भात डरावना शकल है अमंगल भेष ये भी पसंद नहीं आए एक श्री कृष्ण है उनमें सब गुण हैं लेकिन वो मेरी ओर देख ही नहीं रहे अब देखे ना देखे हम उनको माला पहना देते हैं तो इस प्रकार श्री कृष्ण की श्रीमती लक्ष्मी कहलाती हैं वो उनके बाएं तरफ हृदय में सदा रहती हैं बाएं तरफ लक्ष्मी दाहिने तरफ श्रीवत्स कौस्तुभ मणि और बीच में भृगु का पद भृगु ने लात मारा था ना चरण चिन्ह बना रखा है भगवान ने तो इस प्रकार राधा स्त्री नहीं है कौन है राधा शब्द राध धातु से बनता है कर्म में अण प्रत्यय होता है और करण में भी अनप्रत्यय होता है तो कर्म में जब अप्रत्यय होता है तब अर्थ होता है राधा आराधक है श्री कृष्ण और जो कर्ण में प्रत्यय होता है तो अर्थ होता है कि नहीं नहीं राधा आराधिका है श्री कृष्ण की श्री कृष्ण राधा की भक्ति करते हैं और राधा श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं दोनों के शास्त्रों में प्रमाण है जैसे कृष्णो हई हरि परमो देव सद विध परिपूर्णो भगवान गोप गोपी से व्यो वृंदाधितो वृंदा बना देना था स एक तस्य तस् वैद्वैतनो नारायणो किल ब्रह्माधिश प्रकृते प्राचीनो नि शक्त स्वने लादनी संधिनी ज्ञाने तास्वाल छाक्रियालादिनी ता बरियसी परमातरंग भूता कृष्णेन आराध्यते से राधा दा। राधोपनिषत् ये वेद मंत्र कह रहा है श्री कृष्ण आराधना करते हैं राधा की ये कर्म में प्रत्यय हुआ आप फिर ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कहा राधई आराध्य ते मया मैं राधा की आराधना करता हूं फिर राधोपरिषद ने कहा जस्या रेणुं पादयोर् ज्याणु पादर्ता धर्ते मूर्धनी ज्यालठन कृष्णदेव नाव सस्म गोलोकाख्यम धाम पदम सांसा कमला शैलपुत्री तं राधि शक्तिधात्री नमा जिनकी चरण धूलि भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर रखते हैं वो राधा हैं। एक कर्म में प्रत्यय का शास्त्र वेद प्रमाण है अब कारण में आप प्रत्यय का सुनो जब महारास्ते भगवान अंतर्धान हुए थे भागवत में सुना होगा आप लोगों ने तो एक गोपी को लेकर अंतर्धान हुए थे अकेले नहीं एक गोपी को वो तो गोपी कौन थी राधा तो वहां कहा है भागवत में अनया राधित नूनम भगवान हरिश्वराय गोबिंदा हम लोगों को छोड़कर जिस गोपी को लेकर श्यामसुंदर सुंदर अलक्षित हो गए हैं अनया इसने बहुत आराधना की है श्री कृष्ण की तभी तो इतनी बड़ी कृपा इसके ऊपर हुई कि एक को लेके चले गए हम लोगों को छोड़ गए एक कारण में अप्रत्यय आप सुनिए कि नहीं <laughs> वास्तविकता क्या है राधा कृष्णरेकाशन एक बुद्धि एक मन एक ज्ञान एक आत्मा एक पदम एक आकृति एक ब्रह्म अथो द्वो भेद काल मया गुणातीतवात् राधिकोपनिषद राधा कृष्ण दोनों एक हैं, दोनों की बुद्धि एक है मन एक है ज्ञान एक है आत्मा एक है और आकृति भी एक है चिदानंद मै सच्चिदानंद ब्रह्म है दोनों राधा यश्च कृष्णो रेहश्चिक्रीडनार्थम द्विधा द्विधाभूत एक श्री कृष्ण लीला के लिए दो बन गए दो है ही नहीं वो एक ही दो बन गया है सुबालोपनिषद भी यही कहता है आत्मा द्विधा करो अर्धे न स्त्री अर्धे पुरुषा श्री कृष्ण ने अपने को दो कर दिया एक स्त्री बन गए एक पुरुष बन गए और आधा कृष्ण हो गए नारद पांच रात्र इतना प्राचीन ग्रंथ वो भी कह रहा है हरे रर्ध तनु राधा राधिका अर्ध तनु हरि भगवान का आधार रूप राधा आधारूप श्री कृष्ण ब्रह्म पुराण में राधा ने कहा ममैव पौरुषम रूपम गोपी का श्री कृष्ण मेरे ही स्वरूप हैं मैं श्री कृष्ण बन जाती हूं विश्चय को न भवेद भेदो दुग्धघा धावल्योर जारद पांच रात्र जैसे दूध और दूध की सफेदी ये दो नहीं है जैसे आग और जलाने की शक्ति ये दो नहीं है जैसे कस्तूरी और सुगंध ये दो नहीं है ऐसे ही राधा कृष्ण भी दो नहीं है और ये जो कहा जाता है राधा की विशेषता उसके लिए वेद व्यास ने पुराण में लिखा आत्मा तुराधिका तस्य तस् तय बरमणा दसू भागवत में भी है आत्मा तुराधिका तस्य कालिंदी ने कहा था राधिका श्री कृष्ण की आत्मा है इसलिए श्री कृष्ण अपनी आत्मा की भक्ति करते हैं जैसे हम लोग की आत्मा है ना एक अंदर तो हम लोग अपनी आत्मा की भक्ति करते हैं ऐसे परमात्मा की आत्मा राधा इसलिए श्री कृष्ण अपनी आत्मा की राधा की भक्ति करते हैं कुछ लोग कहते हैं भागवत में अठारह हजार श्लोक हैं राधा का नाम नहीं है किसी गोपी का नाम नहीं है केवल एक जगह यशोदा नाम आया है सारी भागवत में यशोदा नंद पत्नी चातम परम बुद्धत यशोदा नंद की पत्नी को ये तो पता लगा कुछ पेट से निकला लेकिन क्या निकला यह नहीं मालूम पड़ा भगवान ने सुला दिया था योग माया से कि पता न चले हमारी लड़की हुई है नहीं वो लड़की लड़का कैसे हो गई जब वो देखेंगी तो गड़बड़ हो जाएगा सब तो योग माया से जैसे पहरेदारों को सुला दिया योग माया से ताले खुल गए जमुना ने मार्ग दे दिया और नंद के महल में भी सब सो गए अंदर घुस गए और यशोदा के पास पहुंच गए वसुदेव जी वहां यशोदा को भी सुला दिया योग माया से और वहां ठाकुर जी को रख आए लड़की को उठाए आए, और सब सो रहे हैं और जेल में भी आ गए जब सब हिसाब बैठ गया तो उसके बाद पट बंद हो गए ताला बंद हो गया और सब हिसाब किताब ये जादूगरी जेल से फरार बहुत से लोग होते हैं हमारे देश में सुभाष चंद्र वगैरा तमाम लोग जेल से फरार हुए लेकिन पैदा होते ही जेल से फरार हो जाए और बिना पहाड़ों को मिलाए बिना घूस दिए और बिना गेट के सहारे के अंदर आजाद प्रकट हो जाए सोलह वर्ष के देवकी के सामने बालकमं चतुर्भुज शंख गुदाधम शंख चक्र गोलह वर्ष के, के श्रृंगार युक्त भगवान खड़े हुए देवकी के आगे जेल में देवकी ने कहा ये तो भगवान बड़ी स्तुति वगैरह किया नंद ने भी देवकी ने भी वसुदेव ने भी देवकी ने भी जन्मस्थिति भीमानदंत निहाद गुणाद विक्रिया ब्रह्मणि नो बिध्य तेदाश्रय्वादुपचर्जते गुण दसम स्कंद के तीसरे अध्याय का उन्नीसवा श्लोक वसुदेव जी कह रहे हैं रूपम ब्रह्म ज्योतिर्गुण निर्विकारम सत्ता मात्र निर्विशेषम निरीहम सत्व साक्षात विष्णुराध्यात्म दीपा दसवा कंद के तीसरे अध्याय का चौबीसवा श्लोक देव ने स्तुति की महाराज हमारे बाप बन के आए हो मैंने तो बर मांगा था बेटा बन के आओ भगवान ने कहा भाई अगर मैं ऐसे ना आता डायरेक्ट छोटा बन के आता तो तुमको डाउट रहता ना कि ये पता नहीं ये भगवान है जिसके पहले और बच्चे हो चुके हैं न तो ये भगवान है या और कोई पहले वाले बच्चों की तरह हो इसलिए मैंने कहा मैं पहले बता दूं मैं कौन हूं महाराज अच्छा जो हुआ सो हुआ उपसंघर्ष विश्वास मन अदो रूप मनऊिकम दस मध के तीस, तीसरे अध्याय का तीसवा श्लोक महाराज अब मेरे बच्चे बन जाओ ठीक है, बन जाता हूं पित्रो संपश्य तो सद्यो बभूव प्रागता शिशु दसम स्कंद के तीसरे अध्याय का छियालीसवा श्लोक पिलीला शुरू हो गई तो राधा कृष्ण एक ही के दो रूप हैं यही सिद्धांत सब लोग मस्तिष्क में रखो और ये जो कहा जाता है राधा नाम तो राधा के पर्याय वाची तमाम नाम हैं वो भी है भागवत में रे में रमेशो ब्रज सुंदरी यथार्भ प्रतिबिंबिंब दस तैतीस सत्रह भागवत भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रमण किया रमेशा यहां रमा शब्द आया है राधा के लिए लक्ष्मीपति तो अवतार ही नहीं लेते महाविष्णु वो कहा थे यहां वृंदावन में रास तो श्री कृष्ण ने किया था ना रे में रमेशा ये रमा के ईश कहा गया है श्री कृष्ण को यहाँ रमा शब्द राधा का पर्याय बाकी है राधोपनिषद में राधा के 28 नाम बताए गए हैं उसमें रमा भी है दो चार चौदाह निरस्त साम्यातिशय न राध सा मनयत कृष्ण बिहाय बने दस तीस छत्तीस यहाँ गोपी शब्द आया है राधा के लिए अनया अन नूनम राधा शब्द आया है आराधिता कामयामह एतस्य एक त्रीमत्जश्रिया कुच कुमकुम गंधारम मूर्धना बोढ़ुम गृत दसम स्कंद के तिरासवें अध्याय का बयालीसवा श्लोक ये सोलह हजार पटनानिया कह रही हैं द्रौपदी से कि मैं तो श्री कृष्ण के चरण को जो राधा जी अपने हृदय में रखती हैं उन श्री कृष्ण के चरण के रज को चाहते हैं श्रीमत्पाद राजा श्रिया ये श्री का अर्थ अगर लक्ष्मी करो तो वो तो द्वारिका में थी ही रुक्मणी के रूप में उनके चरण धूल नहीं चाहती हो नाथ हा रमानाथ श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां वियोग कर रही हैं रमानाथ रामा राधानाथ विज्ञा संदेश रम जब उद्धव गए थे गोपियों के पास ज्ञान देने तो गोपियों ने कहा रमापति का संदेश लेके आए हैं रमापति राधापति है वो विष्णु नहीं आए थे वहां अरे विष्णु से तो बात नहीं करती गोपियां एक बार बासंतव में रास हो रहा था श्री कृष्ण गायब हो गए वो एक कुंज में छुप गोपिया धूंडती धूंडती गए गोपियां ढूंढती ढूंढती गई तो भगवान को मजाक सूझा वो चार भुजा से बन गए महाविष्णु अरे विष्णु उन्हीं के तो अंश हैं उनको बनने में क्या लगता है तो गोपियों ने घूंघट काट लिया भगवान कह रहे अरे मैं भगवान हूं तुम्हारा प्रियतम अभी तो रो रही थी मेरे लिए गोपियां कहती है जी मैं आपको नहीं पहचानती हमारे प्रियतम तो श्याम सुंदर है अरे तो मैं वही हूं हमारी श्याम सुंदर तो चार भुजा के नहीं है वो तो दो भुजा के हैं अगर आप भगवान हैं तो एक बर दे दो हमको श्याम सुंदर मिल जाए हा महाविष्णु से बात नहीं करती गोपियां तो ये राधा के पर्याय बाकी तमाम शब्द भागवत में है इसलिए ऐसी बात न सोचा सोची जाए और फिर इसके अलावा और पुराणों में तो राधा नाम है यथा राधा प्रिया विष्णु पद्म पुराण राधा वृंदा बने बने मत्स्य पुराण तत्राति राधिका सश्वत आदिपुराण रेमे रमेशो विविध राधया सह पद्माण राधनोति सकला काम तस्त राधे की कीर्ति देवी भागवतपुराण आदौ राधाम समुच्चार्य पश्चात परात् पंडितो योगी गोलोकम जाती लीलाया ब्रह्म पुराण ये तमाम पुराणों में राधा नाम तो है वो भी तो व्यास का बनाया हुआ है फिर आपकी खोपड़ी में क्यों बीमारी पैदा होती है और इसके अलावा श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा श्राण मासिकी भवेश सुखदेव परमहंस को ये वरदान था अगर वो राधा नाम बोल देंगे तो छह महीने को समाधि में चले जाएंगे अगर छ महीने को समाधि में चले गए तो परीक्षित का उद्धार कैसे होगा उनको तो एक सप्ताह में तक्षक खा जाएगा डस लेगा इसलिए उन्होंने राधा नाम छुपा लिया अतः राधा कृष्ण एक ही है इसमें कोई बुद्धि नहीं लगाना ये रसिक लोग ऐसे रसिकता में बोलते हैं हमारे श्याम सुंदर की सेविका है राधा और राधा के पक्ष वाले कहते हैं तुम्हारे श्याम सुंदर पीछे पीछे घूमते हैं हमारी श्याम आजू के ये सब रस की बातें रसिकों की है लेकिन ये दो मत मानना एक ही दो बना है अत राधा कृष्ण की उपासना करना है लेकिन एक प्रश्न है ये देवे भक्तिर यथा देवे तथा गुरु छठ में अध्याय का तेईसवा मंत्र कि जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति हो तब भगवत प्राप्ति होगी ये क्या शर्त लगा दिया गुरु अरे खाली भगवान की भक्ति कर ले हम तो नो नो नो ऐसा नहीं गुरु भक्तिया मिलती ब्रह्मदेव पुराण गुरु की भक्ति भगवान की भक्ति के समान यथा देवे तथा गुरु वेद कह रहा है जैसी भक्ति इष्ट देव में हो वैसी भक्ति गुरु में हो पॉइंट वन परसेंट प्लस माइनस नहीं ये तो बोलने की बात है भगवान कहते हैं संत मुझसे बड़े हैं उनकी भक्ति किया करो संत लोग कहते हैं हे भगवान की भक्ति करो ये तो दोनों आपस में ऐसे बोलते हैं लेकिन जैसे राधा कृष्ण एक है ऐसे भक्त भगवान हा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बापू एक अब चलिए वेदों में वेद क्या कहते हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बरान निबोधत कठोपनिषद एक तीन चौदह आय मनुष्यों उठो जागो प्राप्त बरान महापुरुष के पास जाओ महापुरुष के पास जाओ ऐसे वेद न पढ़ना शास्त्र न पढ़ना कुछ समझ में नहीं आएगा पागल हो जाओगे प्राप्त निबोधत तो ज्ञान प्राप्त करो परीक्षलोकान लोका कर्मचितान ब्राह्मणों वेद मयाना कृतकृत तद्विज्ञाथम स गुरुमे वागछेत समित पाणी शोत्रीयम ब्रह्म एक दो बारह अपनी बुद्धि से वेद शास्त्र का ज्ञान कोई नहीं प्राप्त कर सकता श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाओ श्रोत्रिय माने थ्योरिटिकल मैन और ब्रह्मनिष्ठ माने प्रैक्टिकल मैन जिसने भगवत प्राप्ति की हो उसको गुरु बनाओ ऐसे नहीं कपड़ा रंगा लिया बाल रखा लिया बड़े बड़ी दाढ़ी हो गई हमारे द्वारा कान फुका लो कायान न चोजनाद नियमान नोबा बने बासतो व्याख्यानाद अथवा मुनि व्रत धरा चित्तोदी कपड़ा रंगाने से भगवत प्राप्ति नहीं होना है ए फलाहारी बाबा है अरे फलाहारी क्या पवनाहारी हो जाओ हवा खा के रहो सांप हवा खा के रहता है पवन है उसको बैकुंठ मिलेगा क्या पत्राहारी हो जाओ बकरिया पत्ते खा के रहती हैं। इससे क्या होगा व्याख्यानाद अथवा मुनि व्रत भरात लेक्चर देना सीख लो जगत गुरु कृपालू जी महाराज की तरह इससे भगवत प्राप्ति नहीं होना है मौनी बाबा हो जाते हैं लोग पढ़े लिखे नहीं है तो लोग पूछेंगे भगवान कैसे मिलेंगे वेद में क्या लिखा है तो क्या बताएंगे उनने कहा मौन हो जाओ अब वो जहां जाएंगे भुण, भुण, भुण, भुण, भुण, भुण, भुण, भुण, सब हाथ जोड़ रहे मौनी बाबा हैं किंतु स्फीत कलिंद शैल तनया तीरेश तो, गोविंद से पदार बिंद भजन हाँ श्री कृष्ण की भक्ति अगर कोई करता है तभी वो भगवत प्राप्ति कर सकता है और कोई रास्ता नहीं है ये कान फूकने वालों से जरा आप पूछिए चुपचाप प्यार से लड़के नहीं कि गुरु जी आप ये बताइए कि जो आप मंत्र देते हैं इसका क्या मतलब होता है तो जितने मंत्र हैं उसका मतलब हम आप लोगों को बता दे हे भगवान आपको नमस्कार है हे भगवान हम आपकी शरण में हैं हाँ तो क्यों जी अगर हम हिंदी में कहें पंजाबी में कहें बंगाली में कहें यही बात तो भगवान नहीं सुनेंगे ये तुम्हारा मंत्र में जो है नमो भगवते वासुदेवाय हे भगवान श्री कृष्ण तुमको नमस्कार है यही बात हम हिंदी में कह दें तो भगवान खुश नहीं होंगे हा नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलो ये हमारे गुरु परंपरा से आया है मंत्र अच्छा तो इसमें कोई चमत्कार होगा हाँ पावर है शक्ति है ठीक तो जब आप हमारे कान में देंगे ये मंत्र तो उसका असर होगा अरे मामूली सा इलेक्ट्रिकिटी के तार को हम छूते हैं तो आ, क्या हाल हो जाता है तो ये स्पिरिचुअल पावर है आपके मंत्र में तो जब वो आप कान में देंगे तो ब्रह्मानंद प्रेमानंद कृष्णानंद रामानंद का अनुभव होगा हाँ होना तो चाहिए अच्छा तो फिर दो और अगर नहीं हुआ तो फिर आपकी पिटाई करेंगे तो फिर गुरु जी बोलेंगे देखो भाई ऐसा है कि अगर अधिकारी होगे तुम पात्र होगा तब तो वो असर करेगा मंत्र नहीं तो फिर नहीं करेगा तो आप तो हर एक को दे देते हैं मंत्र कोई भी आवे राक्षस आवे चाहे अनास्तिक आवे अब आग इसके आगे नहीं बोल सकता हो बाबा अधिकारी को आप देते हैं मंत्र और ये बताओ कि आप जो मंत्र देते हैं ये किसका है हमारी संप्रदाय का है आपकी संप्रदाय कब बनी सबसे पुरानी संप्रदाय है शंकराचार्य की ढाई हजार वर्ष पहले उसके बाद सब जगत गुरु हुए हैं रामानुजाचार्य बल्लभाचार्य निम्बारकाचार्य गौरांग महाप्रभु ये ढाई हजार वर्ष के पहले भक्त संत नहीं हुए क्या हुए तो उनकी संप्रदाय क्यों नहीं कहते आप जैसे शंकराचार्य की आप कहते हैं मन व्यायी है शंकराचार्य के गुरु गोविंदाचार्य गोविंदाचार्य के गुरु गौड़ पादाचार्य गौड़ पादाचार्य के गुरु सुखदेव परमहंस हंस सुखदेव परमहंस के गुरु वेद तो ब्रह्मा से शुरू होता है ना संसार तो ब्रह्मा की संप्रदाय है सब अरे दो तत्व है एक भगवान एक माया तो या तो भगवान के पक्ष में कोई हो जाएगा या तो माया के पक्ष में संप्रदाय है तीसरी कौन से है और अगर एक एक बाबा की संप्रदाय मानो तो फिर तो लाखों बाबा होते जा रहे हैं सबकी संप्रदाय हो जाएगी ये क्या नाटक है बादलंब चौहत्तरवा सूत्र है नारद जी का बाद संप्रदाय बाद के चक्कर में न पड़ना कोई क्यों बाहुल्याशाद अन त्यवाच पचहत्तरवा सूत्र बाद तो एक को एक काटेगा उसी में पड़े रहोगे सारे जीवन साधना कब करोगे हंस कहेगा अभी दिन है उल्लू कहेगा अभी रात है लड़ो दोनों उल्लू कहता है मैं देख रहा हूं रात को हंस कहेगा नहीं बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता तुम झूठ बोल रहे हो अरे ऐसे लड़ने से क्या होगा <laughs> तो गुरु हो स्रोत्रीय प्लस ब्रह्मनिष्ठ वो गुरु गुरु कहलाता है शंकराचार्य की हिस्ट्री में आया है ऐसा एक चारों वेद के विद्वान गए उन्होंने कहा हमको शिष्ट बना लो उन्होंने कहा ऐसे नहीं होता अधिकारी होना चाहिए साधन चतुष्टय संपन्न हो के आओ हमारे पास साधन चतुष्टय संपन्न हो के तब वेदांत का अद्वैत वेदांत के श्रवण का अधिकारी होता है पचा कल वो जब आने लगे तो एक भंगिन से कहा पंडित जी आ रहे हैं ना जरा आने लगे तो थोड़ा धूला उड़ा देना उनकी तरफ धूला उड़ा देना धूला आ रहे थे पंडित जी गंगा नहा के धूला उड़ा दिया है दिखाई नहीं पड़ता हंडी है ओ शंकराचार्य जी के पास तुम पंडित जी तुम तो लोगों को खाने दौड़ते हो इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर धूला उड़ने में तो तुम अधिकारी हो गए जाओ साधना करो भक्ति करो श्री कृष्ण की आए फिर साल बे बाद भंग से कहा कि आपके ऐसा करना पंडित जी को छुआ देना हो झाड़ू गंदा उनके पैर में छुड़ा दिया छुवा दिया तो फिर शंकराचार्य गुरु नहीं बनेंगे फिर फिर कंट्रोल कर लिए बोले नहीं कुछ गुस्सा आया लेकिन कंट्रोल कर लिया फिर गए गुरुजी जी अभी गुर्राते हो गुस्सा तो आया था आ? उसमें भी भगवान मानते हो ना सब ब्रह्म है गुस्सा क्यों किया जाओ फिर भक्ति करो तो ऐसे अधिकारी बनने को शंकराचार्य शिष्य बनाते थे और आज कल देखो तो हजारों का झुंड चला रहा सन्यासियों का क्योंकि आश्रम में हलवा पूरी मिलता है और ये आश्रम में रहने नहीं चाहिए सन्यासी को संयासी को तो वृक्ष के नीचे रहना है और किसी गृहस्थी के घर पर उतनी देर रहे जितनी देर भिक्षा मिल जाए दरवाजे पर खड़ा रहे बस ये अधिकार है आ, बड़े बड़े आश्रम बना करके और क्या ठाट से रहते हैं सन्यासी ओ मोड़ मुड़ाने वाले वेद तो कहता है कि श्रोत्रिय ब्रह्म महापुरुष के पास जाना मुंडकोपनिषद आचार जवान पुरुषो ही वेद छांदोग्योपनिषद छे चौदह दो जो गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करेगा उसको ज्ञान भक्ति मिलेगी अपने आप नहीं अरे अपने आप तो का नहीं पढ़ सकते आप का का पहला अक्षर कोई पढ़ के बताओ अपने आप का कैसा होता है का ए कैसा होता है अलिफ कैसा होता है एक अक्षर का ज्ञान भी गुरु के द्वारा होता है संसार में भी और भगवान के ज्ञान को तुम अपने आप प्राप्त कर लो तो भगवान भी तुम्हारी तरह होगा वो <laughs> गुरु कैसा होता है यथा गुरु तथा <laughs> यथाई वेश तथा गुरु योग सीखो पनिषत पांचवे अध्याय का अठावनवा मंत्र गुरुर्ब्र गुरुर्विष्णु गुरुर्देव सदा शिव न गुरु रचि त्रिषु लोकेशु वि योग सुखोपनिषद पांचवे अध्याय का छप्पनवा मंत्र हा गुरु रो धर्मो परागति गुरु रेव पर गुरु भक्ति सदा कुत ब्रह्म विद्योपनिषत्तीवा मंत्र गुरु रेव हरि साक्षात ब्रह्म विद्योपनिषत्ति मंत्र गुरु और हरि एक हैं बार बार वेद कह रहा है गुरु रेव परम ब्रह्म दिषद गुशब्दस्तकार सुरुब्दन निरोधकार अंधकार, निरोधका। अंधकार निरोधित्वाद गुरु बुधो बालकवत क्रीडे कुशलो जड़वत चरेत विद्वान गोचर जाम नारद परिवराज को पांचवें अध्याय का छब्बीसवा मंत्र ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं हरि और गुरु एक है और गुरु की भक्ति के बिना हरि से कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता अब आइए भागवत में। भागवत क्या कहती है स्वयं भगवान क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण आचार्य बिजानी आवमेत कर नमर्त्य बुद्धा सर्वदेवमयो गुरु 11, 17, सत्ताईस मैं भगवान हूं और गुरु को मैं मानो श्री कृष्ण मानो बराबर नहीं गुरु को तुम श्री कृष्ण मानो मनुष्य हमर्थ बुद्धा सु तो मनुष्य की बुद्धिमत मानना काम सब मनुष्य की तरह करेगा वो अरे मनुष्य क्या करेगा और आगे बढ़ कर के आप लोगों में एक भी आदमी ऐसा ना होगा जिसने एक मर्डर भी किया हो लेकिन देखो हनुमान जी को करोड़ों मर्डर ब्राह्मणों के किए रावण के खानदान का और देखो अर्जुन को अपने ही भाई बंधियों बंधुओं को मारा इतना अधिक और महापुरुष गौरांग महाप्रभु ने कहा जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय तार वाक्य क्रिया मुद्रा बिगे न बुझे जिसको भगवत प्रेम मिल जाता है महापुरुष बन जाता है उसका वाक उसकी क्रिया उसकी मुद्रा बड़े बड़े ज्ञानी नहीं समझ सकते केवल महापुरुष समझ सकता है भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना फिर भगवान कह रहे हैं कृष्ण उन्हीं की बात पहले मैं करता हूं सुदामा से कहते हैं दस अस्सी चौतीस नाह मिज्ञा प्रजातिभा तपसोप में न त्मा गुरु शुश्रूष या जुरु की भक्ति कोई करता है मैं उससे जितना प्रसन्न होता हूं उतना वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला ब्राह्मण भी हो मैं प्रसन्न नहीं होता सुदामा से कहा देवता बांधवा संता संत आत्मा हमें बचा ग्यारह छब्बीस चौतीस भगवान कह रहे हैं उद्धव से हो उसको गुरु को इष्ट देव मानो बंधु मानो अपनी आत्मा मानो हमें मुझको मानो मैं हूं वो शरीर उसका अलग है हूं मैं उसके भीतर गवर्न करने वाला नई शाम मुरुक्रमाघ्रिम स्पृश्यनर्था पगमो यदर्था मही पाद रजो अभिषेकम निष्किंचनाव सात पांच बत्तीस प्रहलाद ने कहा था जब तक महापुरुष के चरण धूल की उपासना न करोगे तब तक भगवत प्रेम की आशा स्वप्न में न करना भगवान दुर्भाषा से कहते हैं अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र हृदयो भक्तर भक्त जन अप्रिया नौ चार तिरसठ दुर्भाषा जी आप ब्राह्मण है तपस्वी है लेकिन अम्बरीश भक्त है उसके चरणों में पड़ो क्षमा मांगो अन्यथा मेरा चक्र तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा हम आत्मा नशा से मद भक्त साधुम परम संक्षेप में मैं बोलता जा रहा हूँ नौ चार तिरसठ नौ चार चौसठ नौ चार पैंसठ साधवो हृदय मह्यम साधु नाम पुहम नौ चार असठ ये सब दुर्भाषा से कहा है वे मेरे सब कुछ है भक्त लोग मैं उनका दास हूं मैं इतना प्यार करता हूँ उद्धव से कह रहे हैं कि न तथा में प्रियतम आत्म जो निर्णय शंकर न च संकर्षण न शरीर नवन ग्यारह चौदह पंद्रह मैं इतना प्यार करता हूँ अपने निष्काम भक्तों से उतना ब्रह्मा से भी नहीं शंकर से भी नहीं बलराम से भी नहीं अपनी श्रीमती लक्ष्मी से भी नहीं अपने आप से भी नहीं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्भरम समदर्शनम अनुब्रजा हम नित्यम पूजे येणु भी मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ उनकी चरण धूल के लिए ग्यारह चौदह सोलह ये सब भगवान कह रहे हैं और नारद जी कह रहे हैं युधिष्ठिर से रजस्तमश्च सत्य सतोपे न क्या पुषो ह्यंजसा जयत सा पचीस यगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्या सद्धी श्रुत सर्व कुंज र सा पंद्रह छब्बीस एष वै प्रधान पुषेस्वर योगेश्वर विमृग्या मन्नते नरम सात पंद्रह सत्ताईस ये कह रहे नारद जी ओ साक्षात भगवान है गुरु उसको न शरीर देखो न क्रिया देखो उसके भीतर देखो बाहर मत देखो नहीं तो बड़े बडों को उड़ा देगा ऐसी एक्टिंग कर देगा खड़े हो उसके आगे न खड़े हो सकते हां रुक्मणी ने कहा था पद पद पद्म मकर जुसाम बर्तमासुटम नृपाशु भीर नर दुर्विभाव्यम दसम स्कंद के साठवें अध्याय का छत्तीसवा श्लोक महापुरुषों के कार्यों को कोई नहीं जान सकता रहुगण से कहा था भरत ने रहुगण ऐ तत्पसा न न चे जया निपना छसा नीर बिना महत्द रजो बिना महापुरुषों के चरण धूल का अवलंब लिए धर्म कर्म जजान व्रत सब करके मर जाओ हजार जन्म भगवत प्राप्ति नहीं होगी माया निवृत्ति नहीं होगी और फिर राजा ने भी कहा योगेश्वराणाम गतिमंध बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंधा महाराज मैं गृहस्थी हूँ राजा हूँ क्या जानू मैं महात्माओं के स्वरूप को मैंने गलती की आपको रथ में ज्योत दिया <laughs> रहू गण पांच बारह बारह पांच दस बीस और सुनो नौ योगीश्वरों का एक दिन कभी का मैंने बताया था आप सुनो हरि दूसरे जोगीश्वर का हरि विदेह नि से कहते हैं महापुरुष किसे कहते हैं भूतान भगवत्यात्मने स्व भागवतोत्तम सर्वभूत पश्चेत भगवत भावमात्म कभी कभी महापुरुष केवल भगवान को देखता है सब जगह और कुछ दिखाई नहीं पड़ता उसको मैं इस श्लोक का अर्थ कर रहा हूं और कभी कभी दिखाई तो पड़ते हैं लोग लेकिन सब में भगवान दिखाई पड़ता है और कभी कभी सब लोग दिखाई पड़ते हैं और ऐसी फीलिंग होती है ये सब भक्त हैं कोई गाली दे रहा है भगवान को सुन रहे हो हाँ सुन रहा हूं अरे ये तो ऐसे ही बोलते हैं लोग भगवान को गाली देते हैं कि लोग हमको भक्त न कहें वो ये अर्थ लगा रहा है। वो गाली दे रहा है शिशुपाल और वो भक्त ये अर्थ लगा रहा है अरे वो इसलिए गाली देते हैं कि हमको लोग भक्त न कहें। ये उच्च कोट का महापुरुष और मध्यम क्लास का ईश्वरे ये ग्यारह दो पैतालीस ईश्वरे तदधीनेशु बालिशेश प्रेम मैत्री कृपापेक्षा ये नंबर सो का भक्त और अर्चाया में वह पूजा ज श्रद्ध ये हते न तेषुचान अन्यु सभक्ता प्राकृत स्मृता और जो खाली मूर्ति पूजा करता रहता है दिन भर भक्त की पूजा नहीं करता वो साक्षात भगवान है ये बनावटी भक्त है थर्ड क्लास का गृही पींद्रियन् हृष्यति विष्णुर्माया मिदम पश्यन सबई भागवतम जो सब इंद्रियों का विषय भोगता है गौरांग महाप्रभु ने कहा था यथा युक्त विषय भुंज अनाशक्त है संसार के विषय भोग को ग्रहण करो अनाशक्त होकर के उद्धव ने कहा था तोयोपुक्त श्रीगंध उचिष्ट भोजनो दास तब जयमहि हे श्री कृष्ण तुम्हारा पहना हुआ उतारा हुआ कपड़ा पहनेंगे हम भी पीताम्बर तुम्हारा लगाया हुआ इत्र हम भी लगाएंगे प्रसादी में तुम्हारा उच्छिष्ट हलवा पुड़ी हम भी खाएंगे और माया को चैलेंज कर देंगे हाँ गौरांग महाप्रभु के साम जमाने में पुंडरी के विद्यानिधि एक महापुरुष थे बड़े ऐश्वर्य में रहते थे गौरांग महाप्रभु ने एक दिन कहा एक भक्त के दर्शन करने चलना है सब भक्तों को आश्चर्य हुआ कौन भक्त है वो जाके देखा उनका ऐश्वर्य पलंग भी सोने का गदादर भट्ट का दिमाग खराब हो गया खराब तो सबका हुआ थोड़ा उनका बहुत ज्यादा हो गया <laughs> कंट्रोल से बाहर हो गए कि महाप्रभु जी पागल हो गए ये महाप्रभु जी को तो हम भगवान समझते थे आज क्या हो गया है इनको इतना संसारी आदमी को ये भेंट करके रो रहे हैं अंत में दंड दिया गदाधर भट्ट को भगवान ने अरे ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश हमारे यहां तो करोड़ों महापुरुष हुए जो राज्य किया सारी पृथ्वी का प्रहलाद ने नृसिंहावतार भगवान को प्राप्त करके फिर ब्याह किया बच्चे हुए और 30 करोड़ सड़सठ लाख बीस हजार वर्ष यानी एक मनवंतर राज्य किया ध्रुव ने छत्तीस वर्ष राज्य किया हजार बड़े बड़े महापुरुषों ने असाध गृहस्थी थे ये तो शंकराचार्य ने फैलाया है इनके अनुयायी आज मंडरा रहे हैं सब जगह कान फूंक-फूंक करके तो वो भागवतोत्तम है योगीश्वर कह रहे हैं जो इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करके भी उससे अलग रहता है और त्रिभुवन विभव हे तबे प्रकुंठ स्मृति रजितात्म सुरादिर्मृज्ञात न चलत भगवत पदार बिंदार लवन विषार्धम सब्र एक क्षण को जो भगवान को न भूले सदा उसका मन भगवान में रहे चाहे युद्ध करता हो वो महापुरुष है तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष अगर किसी को भाग्यवश भगवत कृपा से गुरु कृपा से मिल जाए नंबर दो हमारी समझ में वो आ जाए कि ये महापुरुष है सद गुरु वैद्य बचन विश्वासा ये विश्वास हो जाए गुरु के प्रति विषय की आशा और रघुपति भक्ति सजीवन मूरी अनुपान श्रद्धा अति रूरी ये दवा यानी वो भक्ति तो इस प्रकार राधा कृष्ण तो आपके इष्ट देव और गुरु वो जो श्रोत्रिय प्लस ब्रह्मनिष्ठ हो अगर ऐसा गुरु मिले और हमारी श्रद्धा उस पर पक्की हो जाए फिर आगे कुछ नहीं है सब बात बन जाएगी यानी फिर भक्ति करना है तो भक्ति में सबसे प्रमुख मैंने आपको बार बार बताया है रूप ध्यान कल मैंने एक प्रश्न रखा था कि रूप ध्यान कैसे करें नंबर एक भगवान को देखा नहीं नंबर दो हमारा मन माइक है हा ठीक है छोटे बच्चों का प्रश्न है देखिए आप जो चीज जिन आदमियों को आपने देखा है एक बार उसकी शक्ल आप मन से बना सकते हैं इम्पॉसिबल अरे जिस बाप को मां को बेटे को पति को बीबी को रोज देखते हैं आंख बंद करके बनाइए उसी प्रकार का कान बने उसी प्रकार की नाक बने उसी प्रकार की आंख बने नहीं बन सकती आप कहते हैं एक बार दिखा दो भगवान इतने दयालु हैं वो कहते हैं देखो भाई तुम्हारा जैसा इंटरेस्ट हो देखो सबको रूप में अलग अलग बातें अच्छी लगती हैं संस्कार अलग अलग है ना एक रूप एक आदमी को अच्छा लगता है दूसरे को कहता है ये तो कुछ नहीं है क्या तुम इसमें दीवाने हो रहे हो ये अच्छा है दूसरा कहता है नहीं ये अच्छा है देखो अगर चार पांच स्त्रियां किसी साड़ी की दुकान पर बैठ जाए और आप पीछे चुपचाप खड़े होके देखें, एक ने कहा ये साड़ी अच्छी ओल्ड है दूसरी दूसरी कहे बहुत पुरानी हो गई मैंने सुना है मेरा अनुभव है ऐसे ही पुरुषों का भी है साहब की मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना तो भगवान ने कहा कि तुमको जो पसंद हो रूप बना लो किसी को ठिकना अच्छा लगता है बालक अच्छा लगता है किसी को जवान अच्छा लगता है किसी को बुजुर्ग अच्छा लगता है किसी को काला रंग किसी को सांवला किसी को गोरा सबकी अलग अलग पसंद होती है हमारी इंडिया वाले गोरा रंग पसंद करते हैं और अमेरिका वाले इंग्लैंड वाले जो गोरे हैं वो सावला पसंद करने लगे हम तो ये सबकी अलग अलग रुचि है भगवान कहते हैं तुमको जो पसंद हो रूप बना लो बदलते जाओ ऐसा मुंह बनाया अब दोबारा दूसरे तरह बना लो फिर तीसरी तरह बना लो अभी छोटे से बनाए श्री और बड़ा बना लो और बड़ा बना लो बूढ़े बना लो तम स्त्री तम पुमान त्व कुमार उतवा कुमारी त्व जीर्णो दंडे नंच चौथे अध्याय का तीसरा मंत्र भगवान का भगवान का स्वरूप पुरुष का भी है स्त्री का भी है कुमार का भी है कुमारी का भी है बूढ़े का भी जो चाहे तो बना लो अरे मिक्सचर बना लो नरसिंह, सिंह नर बैल नरगधा जो इच्छा हो बना लो वो सब बन जाएंगे तम यथा यथो पासते तथय भवत् जैसा तुम चाहोगे वैसा भगवान बन जाएंगे अरे सुवर भगवान होते हैं ना सुवर अवतार हुआ है भगवान का वो सुवर के एक रोम में वही आनंद है जो श्री कृष्ण के मुख में है आनंद में अंतर नहीं है देखो दिवाली पर आप लोग अपने बच्चों को बाजार में ले जाते हैं ना तो वो चीनी की मिठाइया बिकती हैं प्योर चीनी की चीनी का साहब चीनी की मेम चीनी का घोड़ा चीनी का हाथी तो कोई बच्चा कहता है हम हाथी लेंगे कोई कहेगा हम साहब लेंगे कोई कहेगा हम सांप लेंगे कोई खाओ मिठास वही सर्वे पूर्णा शाश्वत देहास्त परात्म न भगवान के सब देह चिदान देह तुम्हारी तो जो चाहे तो तुम रूप बना लो वो रूप प्राकृत होगा एफेक्ट है लेकिन भगवान उसको सही मान रहे हैं देखो आठ प्रकार की मूर्ति होती है ध्यान दो शैली दारुमई लौही लेख्या लेप्या च मनोमई कति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता ग्यारे स्कंद के 27 में अध्याय का बारहवा श्लोक भागवत शैली लवही दारूमयी लकड़ी की लेख्या लेप्या बालू की मणि मई सुवर्ण की कोई हो और एक होती है मनोमयी मन से बना लो कृपालु की ये राय है क्यों देखो भाई अगर मूर्ति की बात हम आपसे कहें कि संगमरमर की मूर्ति मंगाओ और कोई गरीब कहता है हमारे पास तो दो रोटी के लिए इंतजाम नहीं होता अब आजकल एक मूर्ति पांच लाख की आती है मैं मैं मंदिर बनवा रहा हूं ना तो मैं मंगाता हूं <laughs> कोई और अगर मूर्ति आपको फ्री में कोई दे दे तो अरे तो भी भाई पूजा करनी पड़ेगी हाँ तो पूजा करने को भी सामान चाहिए हा और सामान तमाम प्रकार का चाहिए उनको जितना भी सोरसोपचार का होता है सोलह प्रकार का वो सब सामान उनको पूजन में देना चाहिए और अच्छा अच्छा अच्छा कपड़ा पहनाओ ठाकुर जी को राधा रानी को नहीं है पैसा इतना मन करता है हीरे का हार पहना में देख देखे नहीं जिंदगी में हीरा कैसा होता है लोग पूजा करते हैं अपने घर में और कोई चीज नहीं है बीबी को चिल्लाते हैं अरे ओ वो कहा गया है आज घंटी गायब है अरे वो पप्पू उठा ले गया होगा अरे तो क्यों उठा ले गया <laughs> ये पूजा हो रही है ए, क्रोध गाली गलौज और पूजा भी होती जा रही है तो कृपालु की है मनोमई भागवत का प्रमाण है के जब पेट में सब चले गए ग्वाल बाल तो भगवान भी चले गए हमारे सब सखा लोगों को यह खा जाएगा तो हम हमको भी खाए चलो हम भी चलेंगे और भगवान लंबे होते गए उसका मुंह फट गया मर गया तो सकृद्यदंग प्रतिमातरा मनोमयी भगवती दसव स्कंद के बारहवें अध्याय का उन्तालीसवा श्लोक परीक्षित से कहा सुखदेव ने डांट के अरे मन से बनाई हुई मूर्ति से जब भगवान दर्शन दे देते हैं तो साक्षात भगवान घुस गए अघासुर के मुख में पेट में तो फिर भी उसको मोक्ष मिल जाए तो तुमको डाउट हो रहा है अब ने कहा कि उसको तो नरक मिलना चाहिए था वो भगवान के लोक में कैसे चला गया अरे पूरा परिवार चला गया अघासुर बकासुर उनकी बहन पुतना के सब तो हमारा जो माइक ध्यान है वो भगवान की कृपा से जब आंसू बहाते बहाते अंतकरण शुद्ध हो जाएगा तो स्वरूप शक्ति एक होती है भगवान की प्राइवेट वो गुरु देगा तब अंतकरण दिव्य हो जाएगा इंद्रियां भी दिव्य हो जाएंगी अब भगवान का असली ध्यान आप कर सकते हैं अब भगवान को इन आंखों से आप देख सकते हैं यहीं कहीं वो अब बूढ़ा बन के बैठा हो तो भी हो बैठे हो श्रीमान जी मैं देख रहा हूं हनुमान जी राम कथा में ऐसे ऐसे आते थे ना तुलसीदास जी ने पकड़ा था हो भगवान भी है ऐसे ही भगवत विषय में आते रहते हैं अब हम लोग नहीं जानते हमारी माई का आँख है दिव्यांख वाले जानते हैं कि हमारी कथा सुनने आए हैं बैठे हैं तो रूप ध्यान मन माना करो श्रृंगार मन माना करो कितनी कृपा है पीतांबर अरे आज अगर भगवान का अवतार हो जाए आपके घर में तो पैंट नहीं पहनेंगे कॉलेज जाएंगे वो पीतांबर पहन के अरे जो सब करेंगे वही वो, वो भी करेंगे क्रिकेट खेलेंगे वो तो आप जो चाहे भगवान वो करें तैयार है फिर क्या प्रॉब्लम है इसलिए हम जैसा चाहे आप कोहनूर हीरा का बाप चमक वाला चमकवाला माला पहनाएंगे मन से बना के मन से वस्त्र पहनाएंगे मन से दिव्य रसगुल्ला स्वर्गलोक का मंगा के खिलाएंगे अरे पैसा थोड़े लगना है तो मन से करना है सब कुछ मानस पूजा चेतस्तत तत्प्रबणम सेवा सबसे उच्च सेवा है वो जो मन से की जाती है मन से अटैचमेंट मन से भक्ति मन से सेवा कोई एतराज नहीं कर सके हमारे आंख नहीं है हमारे हाथ नहीं है हमारे पैर नहीं है कोई जरूरत नहीं मन तो है भगवान ऐसी चीज मांगते हैं कि कोई एतराज नहीं कर सकता तो इस प्रकार एकांत में बैठकर कुछ समय निर्धारित करके हम लोग रूप ध्यान करते हुए जो नाम पसंद हो जो लीला पसंद हो जो भजन पसंद हो उसको गुनगुनाते हुए रोकर उनका प्रेम उनका दर्शन उनकी भक्ति उनकी सेवा मांगे बस और कुछ न मांगे मोक्ष तक का सामान ये रटे रहे दिगे नहीं लालच में आ जाए नहीं हमें नहीं चाहिए और बाकी टाइम में भी चलते फिरते ऑफिस में काम करते हुए दुकान का काम करते हुए भी पहले एक एक घंटे में नियम बनाइए एक घंटे में एक बार सोचेंगे श्याम सुंदर बैठे हैं या हृदय में बैठे हैं कहीं पर उनको बिठा दो हाँ बैठे हैं कुछ बोलो नहीं ये रियलाइज करना है फिर आधा घंटे में एक सेकंड को बस हाँ बैठे हैं हाँ बैठे हैं बस फिर वो नंदपुत का भूत लग जाएगा तुमको हर समय फीलिंग होगी हा बैठे हैं हाँ बै, यहां भी बैठे हैं यहाँ भी बैठे हैं यहाँ भी, भी बैठे हैं सदा हमारे हृदय में रहते हैं सो सो जाओ अकेले नहीं सो श्याम सुंदर के साथ तुम्हें अंदर आ जाओ आ गए अब मैं सोता हूं अरे देखो एक करोड़ एक अरब किसी को मिल जाता है तो ए, अकड़ा घूमता है हमारे अंदर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वदा सर्व नियंत्रण सर्व साक्षी सर्व सुध सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान बैठा है हमारे बराबर कौन है धनी उस अहंकार में रहो ये संसारी वस्तुओं के अहंकार में नहीं ये अहंकार तो सर्वनाश करने वाला है अहंकार <laughs> एक अहंकार के आपको कथा सुनाऊ <laughs> एक बार द्वारिका में तीन आदमियों को अहंकार हो गया एक रानी को और एक चक्र को और एक गरुड़ को भगवान ने कहा अच्छा अच्छा ठीक बुलाया गरुड़ को हमने कहा भाई देखो जरा हनुमान को बुला के ले आना हनुमान जी त्रेता वाले बूढ़े हो गए थे गए उनके पास तो देखा आप ही हनुमान है हाँ आपको हमारे प्रभु ने बुलाया है तो उन्होंने कहा ये क्यों बुलाया है ये कुछ लीला है तो अकड़ के कहते हैं कौन सा प्रभु प्रभुत्व रहा है कहा श्री कृष्ण श्री कृष्ण से हमारा कोई संबंध नहीं भाग जा जी। <laughs> इनकी क्या परवाह करे लेकिन ये भी गरुड़ है भला ऐसे वैसे क्या क्या ऐसे देखा ये बंदर क्या बोलता है गए फिर भगवान के पास उनने कहा वो बंदर महाराज ऐसा बोल रहा है कैसा हनुमान है आप तो बड़ी तारीफ कर रहे थे अपने रथ के ऊपर फोटो लगा रखा था हनुमान जी की कहा है गड़बड़ न करो वो बहुत बड़े भक्त हैं राम के जाओ कह देना राम ने बुलाया है, है हम पे दौड़ा रहे हैं आप हमको आ, आ, पहुंचे एक सेकंड में गरुड़ का बेगह आपको राम ने बुलाया है सीता राम ने हा ऐसा बोलो तो हम चलते तो ऐसा है कि तुम मेरे ऊपर बैठ लो हनुमान तो मैं जल्दी पहुंचा दूंगा अब तुम बूढ़े हो गए हो कब तक पहुंचोगे हा ठीक है ठीक है तुम चलो मैं आता हूं अरे मान लो हमारी बात हमारे ऊपर बैठ जाओ तुम कब पहुंचोगे तो पूछ में लपेटा ऐसे और फेंक दिया गरुड़ को समुद्र में जाके गिरे और हनुमान जी तुरंत पहुंच गए द्वारिका तो गेट पर चक्कर ने रोका ऐ बंदर कहा जाएगा है? तुम कौन मैं द्वारिका का रक्षक हूं अच्छा इधर आना नुह में रख लिया चक्र को अब भगवान के पास गए और उधर भगवान ने सत्यभामा से कहा जिसको अहंकार हुआ था रूप का कि देखो तुम आ जाओ हमारे बगल में सीता बन जाओ नहीं तो वो हनुमान जी आ रहे हैं वो गुस्सा करके द्वारिका उलट देंगे समुद्र में फेंक देंगे हाँ, ऐसे हनुमान है हा अच्छा भाई बैठ जाते हैं। अब पहुंचे श्री कृष्ण के पास प्रणाम किया हनुमान जी ने अब बैठो बैठो बैठो बैठा है हनुमान जी को मुंह में क्या रखे हो कुछ नहीं वो एक खिलौना गेट पर आपके था वो बदतमीजी कर रहा था हमको अंदर आने नहीं दे रहा तो अच्छा अच्छा निकाल दो उसको भागा चक्र अरे वो कहा गरुड़ ने कहा मंद है मैंने फेंक दिया उसको समुद्र में गिरा होगा आता होगा इतने हाफसे हुए आ गए वो भी उन्होंने कहा है तो हनुमान पहले से बैठे हा प्रभु एक बात पूछूं हा वो माता जी कहा है ये नौकरानी कैसे आपके बगल में बैठी है सीता जी कहा है ये नौकरानी आपके बगल में कौन सी बैठी है इधर मुकर के हंसने लगे श्री कृष्ण और सत्य को काटो तो खून नहीं मैं नौकरानी दिख रही बंदर को सब का अहंकार चला गया तो अहंकार दुश्मन है सबसे बड़ा इसलिए गौरांग महाप्रभु ने सबसे पहले यही कहा त्रिणा दप सुनी चेना तरोप सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनी या सदा हरी देखो भगवान की ओर चलने वाले भक्ति मार्ग वालो ये आधारशिला बता रहा हूं मैं तृण से बढ़कर दीन भाव पैदा करो तृण के ऊपर पैर रखो वो झुक जाएगा जमीन में पैर हटा लो फिर नॉर्मल हो जाएगा और वृक्ष के बराबर सहिष्णु बनो पत्थर मारा उसका फल गिरा नीचे अपने आप वृक्ष अपना फल नहीं खाता वो केवल परोपकार करता है नदियां अपने आप पानी नहीं पीती आपके लिए है वो भगवान और महापुरुष का प्रत्येक वर्त जीव कल्याण के लिए होता है उनको तो कुछ पाना बाकी नहीं तो दीनता पहली चीज है उसको बढ़ाना होगा ये रट लो सब लोग छोटी छोटी बात पर जब अहंकार करते हो क्रोध करते हो दिन भर अरे सोचो अनंत जन्म के पाप अंदर भरे हैं काम क्रोध लो मोह का पिटारा है ये जीव इससे छुटकारा पाना है इसलिए अहंकार छोड़ करके दीनता लाओ भगवान के आगे रो करके उनसे उनका प्रेम मांगो कथम बिना रोम हर्षम द्रवता वा चेतसा बिना तुलसीदास जी ने गुस्से में कहा तेने आखिम मधूर भरी भरी मुठी में लिए जिनकी आंखों से राम के लिए आंसू न निकले उसकी आंख में भर भर के मुठी धूल फेंको अरे आप लोग न करना ऐसा हाँ अगर कोई गुरु वो भगवान की बुराई करे तो काटी ये जीभ अरे ऐसा नहीं करना आप लोग समझ लेना है कि बेचारा नहीं जानता इसलिए ऐसा बोल रहा है हमको इससे मतलब नहीं है इससे संपर्क नहीं कर रखना है अलग रहो बस किसी से बहस मत करो अपनी कमाई पर ध्यान दो जैसे एक एक पैसा कमाता है व्यापारी और लखपति बनता है जैसे परीक्षा के दिनों में बच्चे रात रात भर जाग कर पढ़ते हैं इम्तहान देते हैं ऐसे ही एक एक क्षण का उपयोग करो हरिगुरु का ध्यान करो, ये दो अंदर आएंगी, तो ये शुद्ध है इसलिए मन शुद्ध होगा और संसार को लाओगे तो अशुद्ध होगा और दोनों के लाओगे तो सोड़ा शुद्ध हुआ फिर अशुद्ध हुआ फिर शुद्ध हुआ फिर अशुद्ध हुआ, हुआ दस रुपया कमाया दस रुपया खर्च किया दस रुपया कमाया इसलिए रूप ध्यान पूर्वक रोकर भगवान से उनके सुख के लिए निष्काम भाव से आंसू बहाओ। इससे अंतकरण जल्दी से जल्दी शुद्ध हो जाए ये मत सोचो अगले जन्म में देखेंगे ना ना अभी करना है इसी जन्म में करने का संकल्प करो फिर भी अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो अगले जन्म में कर लेना तो जब अंत कर्ण शुद्ध हो जाएगा तब फिर वही गुरु आएगा पहले गुरु ने ज्ञान दिया क्या करना है फिर बीच में भी संभालेगा गुरु बशर्ते कि मन को ठीक रखो बुद्धि को संभाले रहो और अगर आपका गुरु गड़बड़ है हमने गलती से मान लिया है गुरु किसी को छोड़ दो डरो मत अरे रामानुजाचार्य के दो दो गुरु थे वल्लभाचार्य के दो दो गुरु तो तमाम अरे आपके अनंत जन्म बीते अनंत गुरु बना चुके हैं आप लोग गुरु बदलने में डरो मत अरे हम डॉक्टर का इलाज कराते हैं एक डॉक्टर से नहीं फायदा हुआ दूसरे डॉक्टर से कराया हम किसी के एक डॉक्टर के लिए लिखा पड़ी हो गई है क्या हमारा लाभ जहां हो अरे मनुष्य अल्पज्ञ है गलत गुरु के पास चला गया कभी तो अब उसी के पास रहेगा ये सिद्धांत नहीं है अतय हमको हरि गुरु की उपासना के द्वारा शुद्ध करना है इसके आगे हरि गुरु जाने वो अपने आप स्वरूप शक्ति देंगे अपने आप आपका सब काम करेंगे आपको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस प्रकार साधना करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें मैंने बहुत से विषय छोड़ दिए हैं, कुछ कारण बस मुझे बाहर जाना पड़ रहा है इसलिए मैं आज ही अपने इस क्रमांक को समाप्त करके विराम लेता हूँ शेष फिर कभी बोलिए लाडली लाल की yeah!